जो कछ पुण्य प्रभाव हमारी तो शिव धनु की नई तो रहु राम गणेश गोजाई जो कछ पुण्य प्रभाव हमारी वही कह रही है राम जी किंचित सुचरित यहा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 ना। फिर आगे मूल समीप मूल समीप देखे दो भाई मुली समीप देखे दो भाई तो लगे की लगे लकी लोचन महाराजी हम भी कथा कहेंगे समीप देखे दो भाई अलगे ललकी की रोचन नि दीपाई श्री जी उत्सु श्रीराम जी ताम्राज कन्यान रतमारुख श्री राम जी प्राप्तन हिरियई क्षत नृपा ददृशी अच्युत सामराज कन्यान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 सुकुमारऊ महा सुपर खादी शब्द है करुण रूप सम्पन्नऊ महा कुंडली क रोज पाठ करते हैं लेकिन ये विद्वान बैठे भूल जाते हैं कथी तो भूल जाते हैं कुंडरी का विशालाक्षणा जी नाम नामबरम और, और फल मूलाशिनत दसर त्यास्ता हम घातराम लक्ष्मण ये महाराज हमको हमको जरासंग बहुत अच्छा लग रहा है, है। कहता क्या हुआ अरे हमको तो सत्रह बार हराया है उन्होंने अब आपको, नहीं। आप आपको नहीं। अच्छा गई लगे आप सच बताइए आपको अच्छा लगा ये जरासंघ अच्छा लगा हमको सत्रह बार हराया है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 श्याम जी भारे पुरम नी तो ऐसा और आ, आ वहां विवेश पत्निया गगनाथ विद्युत बलाह कह महाराज जी आंगन में आठम उतर गए हमसे लोग कहते हैं ये क्या कहते हैं उसको हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पहले था पहले हेलीकॉप्टर नहीं था हम तुमको पता ही नहीं है तुमने पढ़ाई नहीं कभी हमारे शास्त्रों देखो हेलीकॉप्टर है कि वही अंगने में कौन उतरेगा हवाई जहाज उतरे क्या आसमान से आए क्या नहीं आए लिखा गया नहीं वो अंगने में हेलीकॉप्टर उतर गया महाराज जी और कृष्ण बलराम जी महाराज वहां से चले और जब बलराम जी प्रद्युम्न जी महाराज जब चले तो प्रद्युम्न जी एकदम कृष्ण जी के तरह थे सर्वथा नव अम पितु एकदम भगवान कृष्ण का ही स्वरूप वही श्यामला वही नाक वही नक्श वही सब कुछ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 अब वो, वो मणि जो है उसका भाई था सतराजित का अब उसका वो वो लेकर के महाराज का नाम और प्रसेंदोड़ा है बड़ा शौकीन था महाराज अब मणि को गले में धारण करके और खूब घूम गए खूब घूम गए तरफ एक दिन महाराज गया वन में उसको सिंगरी ने मार डाला अब सिंगरी ने मार डाला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 सारी विश्व में बात फैल गई महाराज जी करने करने जपन जला अब तो भगवान ने जब सुना कि मेरा कलंक लग गया तो भगवान अब प्रसेन जैसे जैसे चला था उसी उसी रास्ते से गए तो पहले सिंह देखा वहां मणि नहीं पाया मरा हुआ था आगे बढ़े जामुन जी के महाराज के दरवाजे पर गए अब तो वहां पर जब गए तो महाराज जी अब तो वहां पर ए, ए,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 मणि को भी मैंने स्वीकार कर लिया लेकिन रहेगी तुम्हारे पास कहे क्यों कहीं ये मणि हमारे यहां झगड़ा का कारण बन जाएगी कह क्यों कहीं मणि आएगी तो हमारे यहाँ सत्य मामा जी कहेंगे मेरे बाप ने दिए जामोती कहेंगे मेरे बाप ने दिए तो ये सब उपद्रव हो जाएगा इसको तो तुम अपने घर में ही रखो बयंतु फल भागी हमको साधन की जरूरत नहीं है हमको तो फल की जरूरत है ये भक्तों का सिद्धांत तो है देखेगा हमको तो फल की जरूरत है हमको साधन की आवश्यकता नहीं साधन तुम अपने पास रखो बयम तू फल भागीना हम इसमें इस जो सोना पैदा होगा जो हमको पहुंचाते जाता मणि प्रतिमा यही मतलब फल भागीना का यही मतलब है तवास्ताम देव भक्त बयं च फल भागिना अरे इसका जो सोना पैदा होगा वो हमारा है और रहे आपके पास राज्य में तो आप हमारे है ही हो आदि व्याधि तो व्याप्त होगी ही नहीं इसके बाद महाराज जी भगवान के पास दूत आए जरासंध के यहां से जरासंध के यहां से दूत आए ये कथा भी आई है उसके पहले एक ब्याह और और भगवान कुछ ब्याह सुन लिया कि भगवान एक बार बुआ को देखने के लिए अर्जुन राज को देखने के लिए हस्तिनापुर गए और जब हस्तिहापुर पधारे ठाकुर जी तो वहां से एक बार अर्जुन को रथ पर बिठा करके रथ को लेकर के अकेले चल पड़े जमुना के किनारे बड़ा सुंदर रम्य वातावरण और वहां एक देवी तपस्या कर रही भगवान कृष्ण वैद्य के जब पूछो अर्जुन ने कौन है तपस्या क्यों कर रही इच्छा थी क्या है अर्जुन जी महाराज गए पूछा तो क्या मैं सूर्य की पुत्री हूं कालिंदी मेरा नाम है मैं भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूं उनकी आराधना करके मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती अर्जुन जी महाराज कृष्ण जी के पास आए भगवान कृष्ण गए उनको तपस्या से वीरत करके अपने रथ में बिठा करके उनको ले आए राम जी और घर में आकर के उनसे भी आके इस प्रकार कालिंदी भगवान की पत्नी हो गई कालिंदी की पत्नी बनने के बाद राम जी ए, राम जी उसके बाद विंद और अनुविंद नाम के राजा थे वो दुर्योधन के अधीन थे वो दुर्योधन को ही अपना मालिक मानते थे वो अपने बहन का मित्रविंदा का स्वयंवर कर रहे थे और मित्रविंदा का मन ठाकुर के चरणों में लगा हुआ था कि जिस जिसका मन मेरे चरणों में लगा हुआ है जिसका मन मेरे चरणों में लगा हुआ है उसको कहीं से भी मैं अपहरण कर लाऊंगा भाव अपने भक्त को प्राप्त करने के लिए मुझे चोरी करनी पड़े तो मैं चोरी करूंगा और लुटेरी करनी पड़े तो मैं लूटूंगा सब कुछ करूंगा लेकिन अपने भक्त को मैं छोड़ूंगा नहीं राम जी पत्नी नहीं लाई कृष्ण ने सत्ताम निषेधताम तो कृष्ण में अनुरक्त थी इसलिए ठाकुर वहां से उठा ले एक नगनीत नाम के राजा थे कौशल देश कौशल देश ऐसे टीकाकरण ने तो अयोध्या लिखा है इसको लेकिन वास्तव में अयोध्या है नहीं ये कौशल देश को ही ऐसे नगर जी कोई, कोई खराब नहीं है अयोध्या का माल लेने में हमारी राम भर्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता लेकिन बात बनती नहीं है शास्त्रों से ये कौशल कोई और होगा हो सकता है वो दक्षिण वाला कौशल हो है ना ये अयोध्या ऐसे टीकाकरण ने अयोध्या लिखा है तो वहां का राजा था नग्नजित नग्नजित नाम का राजा नग्न माने रामजी नगर नग्न जो ठाकुर को न माने वही नग्न है अरे नास्तिक को ही नग्न बोलते हैं नास्तिक जो ठाकुर को न माने वही नंगा है और जो ठाकुर को माने वो नंगा नहीं और नग्नों को इसने पराजित कर दिया इसलिए इसका नाम हो गया नग्नजित और इसकी पुत्री का नाम था और बड़ी सुंदरी थी सत्या नाम था नागरीजीती भी कहते थे बड़ी सुंदरी और नागरीजीती सोचे कि हमको भगवान कृष्ण मिल जाए भगवान कृष्ण ने जाकर के नाग जिससे कहा कि महाराज अपनी बेटी हमसे ब्याह दो हम आपसे याचना कर रहे हैं क्योंकि याचना करनी नहीं चाहिए छत्री को मांगना नहीं चाहिए भगवान छत्री धर्म कह रहे हैं लेकिन फिर भी हम याचना कर रही हैं नरेंद्र याचा कभी भी बिगड़ रही था राजन निबंधो और निज धर्मवर्ती नहा फिर भी मांग रहे हैं क्या है महाराज क्या करें आप मांग मांग रहे हैं देता जरूर लेकिन हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि हमारे यहां सात उन्मत्तम हैं उनको जो एक ही साथ नाथ है उसको हम अपनी बेटी और दुनिया के बड़े बड़े वीर यहां पर आकर के काल कवलित हो चुके हैं और हम कैसे कहते कि आप भी ऐसा काम करो लेकिन हमने सुना दिया कि हमारी प्रतिज्ञा यही है जो सातों बैल को नाथेगा वही सत्या को पाएगा ठाकुर ने सात रूप धारण करके सातों बैलों को नाथ लिया नागन ज्योति से विवाह कर लिया नागन जीती ने नागन जीती के पिता ने हमारे बहुत दहेज दिया है और उसके बाद जाकर के श्रुत की पुत्री भद्रा से विवाह किया और मद्र के स्वामी पुत्री लक्ष्मण उनसे ब्याह किया कि आठ पटरानियों से भगवान का ब्याह हुआ राम जी एक भौमासुर नाम का भौमासुर नाम का दैत्य था भौमासुर और भौमासुर की राजधानी बड़ी विलक्षण थी रामजी बड़ी विलक्षण और उसने सोलह हजार कन्याओं को अपने यहां कैद कर रखा कन्याएं। थी तो। ब्याह नहीं थी सोलह हजार कन्याओं को अपने हाथ कैद कर रखा था सोलह हजार एक इतनी कन्याओं को उसने कैद कर रखा था अब उसने जिन कन्याओं को कैद कर रखा था उन कन्याओं ने कहीं से गुप्त रूप से ठाकुर को चिट्ठी ली कि स्वामी हम लोग बहुत दुखी हैं आप संसार का उद्वार कर रहे हो हमारा भी उद्वार कर भगवान पहुंचे उसकी बड़ी उसका दुर्ग बड़ा विलक्षण था कई प्रकार के दुर्ग यानी ये ऐसा दुर्ग भागवत में इसी का वर्णन है और किसी का नहीं था गिरिदुर्ग शस्त्र दुर्ग जल दुर्ग अग्निदुर्ग अनिल दुर्ग ये दुर्ग, दुर्ग बड़े बड़े दुर्ग थे ठाकुर ने समस्त दुर्गों का भेदन कर और समस्त दुर्गों का भेदन करके मूर नाम का राक्षस रक्षण कर रहा था नगरी का मूर का भी विनाश कर दिया और मूर का विनाश करने के बाद अब ठाकुर भीतर पहुंचे और भावासुर के मस्तक को विदीर्ण कर दिया और भाववासुर के मस्तक को विदीर्ण करके समस्त कन्याओं को छुड़ा दिया अब उस समस्त कन्याएं छूटी तो सही क्या स्वामी अब तो हम संसार की दृष्टि में अपेक्षित हैं हमको कौन अपनाएगा कौन हमसे ब्याह करेगा जो जिसकी संसार उपेक्षा कर देता है अपेक्षित उपेक्षित जिसकी संसार उपेक्षा कर देता है उसकी अपेक्षा हमको हो जाती है जो संसार की उपेक्षा का पात्र है वो हमारी अपेक्षा का पात्र बनता है भगवान ने एक बहुत बड़ा लोक कल्याण किया महाराज उन सोलह हजार देवियों को कन्याओं को अपने महल में प्रवेश कि ये भगवान का कि भगवान की भगवान की काबुकता इसमें मत देखो भगवान की उद्धार करने का प्रयत्न देखो इसमें उन सोलह को भगवान ने अपने रविवास में पेश कर दिया राम अब ये भवासुर जो है इसने दी के कुंडल का अपहरण कर लिया था अदिति के तो अदिति का कुंडल देने के लिए भगवान स्वर्ग में गए स्वर्ग में स्वर्ग में जाकर के माता के कुंडल को दिया वहां थे ही तब तक सत्यभामा जी साथ में थी सत्यभामा और सची जी दोनों बात कर रही थी सची ने कहा चलो आपको अपना नंदन कानन दिखावा अब महाराज सची सचि जी इंद्राणी जी सत्यभामा जी को लेकर के अपने कानन में गई तो देखो हमारे यहां ये है ये है ये है ये देखो पारिजात पुष्प है ये मृत्युलोक में नहीं मिलेगा आपको ये तो यही है मार्ग देवियों की आदत होती है और यही झगड़ा लगाती है तो ये घटना है ऐसी घटना है तो कहीं ये है ये है कि ये पारिजात है ऐसा आपके यहां तो नहीं होगा अब सत्य भाभा के हृदय गई बात कि मेरे यहां नहीं भगवान से आए कहा कि महाराज हमको तो ये चाहिए जो यहां है वहां होना चाहिए भगवान ने कहा उखाड़ लो अब महाराज उखड़ा रामजी वो उखड़ा पारिजात वहां से अब अमिंद्र तो भगवान की भक्त है अब इंद्राणी गई कहीं जा रहा है जाने तो हमारे स्वामी है ले जा रहे हैं तो क्या अरे क्या मेरी नाक जा रही है अब उन्होंने ऐसा इंद्र को प्रेरित किया महाराज तब इंद्र आए गए के सामने सामने आते और ठाकुर से कहा कि स्वामी मेरा दोष नहीं इसका दोष है मैं क्या करूं माननी पड़े पड़ रही हमारा विरक्षण है चरित्र अब वहां पर अभी अभी तो इंद्र की मां का कुंडल दे रहे हैं और वहीं पर बड़ा लड़ाई छिड़ गई लड़ाई छिड़ी ठाकुर ने मस्तक झुकाया सबका झुका करके पालजात को लेकर के मृत्यु में चले इसके बाद हमारे ठाकुर बड़े विलक्षण हैं हमारे हंसी भी करते हैं प्रहसन भी करते हैं एक बार रुक्मणी जी से बड़ी हंसी की कहा से तुम मेरे चक्कर में पड़ गई भिक्षुकों ने तुमको हमारा चरित्र जाके सुना दिया और तुमने सुन लिया और सुनकर क्या हमको चिट्ठी लिख दी हम जाकर तुम तुमसे ब्याह कर दी तुम आज भी पछताड़ रही होगी सब, सब राजा मुझको चाहते नहीं और गरीबों का मैं दोस्त हूं अमीर मेरे पास कोई आता नहीं है और मैं राजाओं के समाज से निकाला हुआ हूं मैं रण छोड़ के भागा हुआ हूं यहां इस टापू पे आकर के रहता हूं आज आज ठाकुर ने खूब कहा ऐसा करो कि अब हमारा पिंड छोड़ो और जाकर किसी से अपना ब्याह करो जिससे मन हो उससे ब्याह करो ऐसे कहा भगवान ने कहा अर्थात मनो अनुरूपम वही भजस्व क्षत्रियर्षा भर अपने अनुरूप किसी का भजन कर लो जो जिसको चाव पथी बना लो अब तो महाराज रुक्मिणी ने सोचा कि ठाकुर मेरा परित्याग करना चाहते हैं और रोने लगी चिग घाड़ मारने लगी हाय करने लगी कलपने लगी और वहीं बेहोश होकर के गिर गई अब तो ठाकुर कहीं बयागड़बड़ हो गया मैं तो मैंने तो म, प्रहसन किया और प्रहसन में इनकी विज्ञान को आप अब महाराज दो हाथों से तो उठाया और दो हाथों से उनको प्यार करें साथ चार भुजा हो गई हम परियंका अवरू आसू तामुत्पे चतुर्भुजा चार भुजा का कारण ही कि दो से तो उठाया बोध में उठाया और एक से आस पोछे और एक से उनको सहलावें प्यार करें कि दीदी हमने हंसी किया प्रसन्न किया हमको क्षमा कर दो ऐसा सब कहने लग गए अब रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई तो रुक्मिणी ने कहा स्वामी आपने ठीक कहा था कि आपको आपको वास्तव में अकिंचनी नहीं चाहते स्वामी जिनके पास है उनको तो दुनिया चाहती है और जिनके पास कुछ नहीं है उनको तो स्वामी आप ही चाहते आप कहते हैं कौन चाह सकता है यहां पर बड़ा सुंदर रुक्मिणी का संवाद है जो भक्ति को परिपुष्ट करने वाला है भक्ति को परिपुष्ट करने वाला क्या स्वामी आप कहते हो भिक्षुकों ने जाकर के हमारी गाथा सुना दी तो स्वामी आपको जानते भिक्षुक हैं और कोई दूसरा जान ही नहीं मुनिभिर है तुम न्यस्तंडिभिर गुभाव जो न्यस्तंड महात्मा है उन्हीं के द्वारा आपके प्रभाव का कथन होता है स्वामी और आप कौन है आत्मात्मद आत्मा आत्मदस् आत्मा, आत्मा जगता इति में आप संसार की आत्मा हो और संसार के ऊपर अगर प्रसन्न हो जाओ तो आत्मद भी हो हमने अपने आत्मा का दान भी आप कर देते हो अपने तो आप को भी दे देते हो इस प्रकार से रूक्िणी जी ने भगवान की बड़ी प्रशस्ति की और दोनों में बड़ा स्नेह रहा इसके बाद भगवान कृष्ण की संतति का वर्णन किया राम रामजी वारणासुर की लड़की का नाम था उषा बड़ी सुंदरी थी उन सारे एक दिन स्वप्न में भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन कर लिया स्री कृष्ण श्रीकृष्ण कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध अब अनिरुद्ध का कर लिया दर्शन स्वप्न में राम जी ठीक उसी समय चिंतित थी सवेरे उसकी सखी आई चित्रलेखा उसमें बड़ी जोगिनी थी देवी क्या बात है जा दुखी बहुत है सब कुछ बता दिया कहे देखो मैं योगिनी हूं मैं अपने जोगबल से चित्र बनाती हूं इसमें जो हुआ बता देना तुम्हारा तो किसी गंधर्व का बनाया किसी देवता का बनाया कुछ सुंदर पुरुष का बनाया ना ये नहीं ये नहीं ये नहीं भगवान कृष्ण का बनाया तो कहें इनको देखे तो मुझे मन में आदर का भाव उत्पन्न प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो क्या इनको देखकर करके मेरा मन लज्जित हो रहा है ने मुझे पर्दा करना चाहिए फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाकर यही यही मेरी स्वास्थ्य बस अब बड़ी योगिनी थी महाराज योग के बल पर द्वारिका पहुंची और अनिरुद्ध सो रहे थे पलक के में उठाते हुए अब बाण के बाण के घर की जो रखवाली थे उन्होंने बाणास से कहा महाराज कोई पुरुष अब युद्ध छिड़ गया अनिरुद्ध जी महाराज सबसे युद्ध तो कर रहे अकेले लेकिन महाराज छह लोगों ने मिलकर के अनिरुद्ध को अपने बस में कर लिया अब बस में कर लिया बंदी हो गए। नारद जी महाराज पहुंचे महाराज आपका पुत्र बंदी हो गया है अब बलराम जी महाराज हिसेन जी महाराज और सारी सेना लेकर के वहां पहुंचे और वहां पर युद्ध हुआ बाणासुरड़ गया बाणासुर ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर दिया था इसके हजार भुजाई थी मार एक बार दो हजार भूजाओं से आ, अरे राम जी उस, उसने मृदंग बजाया शंकर जी प्रसन्न हो गए सायकाल के समय में और कहे बरह ही बरमागो कहे हमारे बाप के दरवाजे पर हमारे पिता के दरवाजे पर भगवान पहरा देते हैं हमारे दरवाजे पर आप पहना भगवान शंकर ने कहा एम लेकिन अंतर है भगवान शंकर ने कहा अंतर है कि क्या कि तेरे दरवाजे का पहलेदार मैं तेरे कहने से बन रहा हूं और तेरे पिता के दरवाजे के पहरेदार ठाकुर अपने मन थे अंतर ही हम लोग राम जी इस तरह से भगवान शंकर भी रक्षक हैं भगवान शंकर भी युद्ध करने के लिए आ गए महाराज अब तो महाराज कृष्ण जी का और शंकर जी का युद्ध ठल गए शंकर जी और कृष्ण जी महाराज दोनों आपस में आमने सामने आ गए और इधर आरोही नंदी वृषभम युधे राम कृष्णयो और कृष्ण शंकरो राजन प्रद्युम्न गुहयोर अपी एक तरफ प्रद्युम्न एक तरफ स्वामी फिर धीरे से उन्होंने शंकर जी ने अपना ज्वार छोड़ा भगवान ने अपना प्रज्वार छोड़ा इस प्रकार से सब भिड़ गए अंत में शंकर जी भगवान के शरणागत हो गए और शंकर जी ने कहा महाराज इतना ही करो इसको मारना मत भगवान ने कहा कैसी बात करते हैं बुराज का मतलब वंशज है इसको मैं मार तो नहीं सकता हूं हाई इसका घमंड सब समाप्त कर दूंगा चार भूजा छोड़ के बाकी भूजाओं का चिंतन कर दूंगा बाकी भूजाएं समाप्त कर दी महाराज सब इस प्रकार से और अनिरुद्ध का विवाह उषा से हो गया उषा और अनिरुद्ध को लेकर के भगवान सपरिवार सपरिकर आ गए यहां पर इसके बाद राजर सिंह का उद्धार किया राजर सिन्द्रग बहुत बड़े दानी थे उनको गिरगिट की जोड़ी मिल गई उन्होंने बड़े गौदान किए महाराज इतने गौदान किए कि जिनकी एक संख्या की गिनती कोई कर नहीं सकता इतनी गौदान लेकिन हुआ क्या कि एक ब्राह्मण की गऊ इनके गऊ में मिल गई एक ब्राह्मण की गऊ इनके गऊ में मिल गई <laughs> और इन्होंने भूल से उस गऊ का दान कर दिया किसी ब्राह्मण अब उस ब्राह्मण को जिसको इन्होंने दान किया था उससे वह गऊ वाला ब्राह्मण गया कई गऊ मेरी है कहीं मैंने सुन तो में पाया हाँ राजा ने कहा हां हमने दिया तो है गौ मेरी तो कहे महाराज एक कहे दाता है एक कहे हरता है जिसकी गऊ पहले थी वो तो कहे हरता है हमारी गऊ हरण कर लिया और जिसको मिला वो कहे बुद्ध दिया राजा ने बहुत प्रयास किया कह बार इसके बदले लाख गऊ दे हम क्षमा ब्राह्मण ने क्षमा नहीं ब्राह्मण ने क्षमा नहीं किया, किया। परिणाम स्वरूप जब ये जबराज किया हाँ, जबराज ने इनसे पूछा कि मतलब थोड़ा सा पाप है आपका और सारी पुण्य तो पहले पाप भोगी पहले पुण्य भोगोगे परंतु तो पहले पाप भोगे धराम से गिरगिट बनकर के एक अंधे कुड़े जाए गिरगिट बन भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र सब जंगल में गए थे देखा प्यास लगी थी कुआ की ओर देखा तो कुआ में पानी तो है ना एक बड़ा भारी गिरगिट तो लोगों ने निकालने की कोशिश जरूर की सबने मिल की लेकिन नहीं इन्होंने जाके ठाकुर जी से कहा ऐसा चरित्र है वहां पर तुम तो। नासकुवन समुद्धर तुम कृष्णायाचुरुत्सका भगवान कृष्ण ने जब सुना तो मुस्कुरा करके सबको ले देकर के साथ में यहां आए और आसानी से निकाल करके बाहर कर दिया और देखते देखते उनका दिव्य स्वरूप हो गया महाराज भगवान के मंगल में हाथ के स्पर्श से उनका दिव्य मंगलमय स्वरूप और दिव्य मंगलमय स्वरूप से नहीं? वो भगवान की स्थिति थी भगवान ने पूछा आप कौन है तो सारी कथा जो मैंने बताया आपको उन्होंने सब सुना दिया भगवान ने अपने पुत्रों से कहा देखो किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण कभी मत करना नहीं? अगर आपने भी उसको कुछ दे दिया है तो उसको कभी स्वीकार मत करना कि मैंने तो दिया है बहुत लोग कहते हैं बहुत लोग दान दे देते हैं दान दे दिया खूब एक बोरा दे दिया और दिया दिया दिया ये वो तो आए तो कह आओ बैठो खाओ खाओ मैंने दिया कोई दूसरा का नहीं खाओ खाओ हम अक्सर देखते हैं मैंने मैंने दिया खाओ खाओ खाओ मैंने दिया मैंने दिया मेरे दिया तो तुम्हारा कहां से रह गया सुदत्ताम परदत्ता अंबा यही मतलब सुदत्ता आपने दे दिया तो दे दिया सुदत्ताम परदत्ता बा ब्रह्मवृत्तिम भरे छि वर्ष शास्त्राणी विष्टायान जायते राम जी लेकिन यहां पर एक, एक समार्थ है उसको वो भी शास्त्र है कि आप किसी ब्राह्मण के यहां गए वो चाहे आपकी वस्तु हो चाहे बैगानी की वस्तु हो अगर वो प्रसाद आपको दे रहा है अपनी तरफ से तो आपको उसको प्रसाद मान के मस्तक पर रख लेना चाहिए उस प्रसाद को अगर आप स्वीकार कर दिए तो प्रसाद के परित्याग करने का दोष भी आपको लगेगा अरे उसको अपना समझ के मत समझो उन्होंने प्रसाद दिया है प्रसाद समझ करके उसको मस्तक पर धारण धारा यह है नियम इसके बाद बलभद्र जी महाराज एक बार वृंदावन में गए वहां पर बड़ा एक एक एक राजा था वो पौंडक पौंडक जो था वो लकड़ी का काठ का बना लिया संख चक गरुड़ ये सब बना लिया हाँ और सब बना के कहता है कृष्ण तो मैं वासुदेव थे कृष्ण तो मैं अब उसने महाराज राम जी ठाकुर जी के पास संदेश भेजा कि तुम वासुदेव होने का दम करते हो ये अपना चिन्ह छोड़ दो नहीं तुम्हारे तो जाऊं नहीं तुम हमको युद्ध करवा भगवान कृष्ण ने संदेश लाने वाले से जा कहा कहा कि जाऊं उससे कह देना कि अब उनकी आज्ञा मानने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि अपना ये चिन्ह छोड़ दो वासुदेव मैं हूं तू तो कह दो कि मैं आ रहा हूं अब मैं चिन्ह छोड़ूंगा भगवान पहुंचे सामने कह तुम्हारा संदेश मानने के लिए आए हैं ये हमारा चक्र जो है हमारा चिन्ह है अब इसको हम छोड़ रहे हैं छोड़ने के लिए अब जगह कहां पाओ तो अब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं इस प्रकार से उसका सर काट लिया उसके दोस्त थे काशीराज काशीराज का भी विनाश कर दिया इस प्रकार से एक दिवित नाम का बंदर था महाराज उसको बड़ा दुष्ट था उसको सुख जी ने निकाल दिया था अपनी सेना से और कलयुग में आकर के उसने बड़ा उपद्रव किया बलराम जी महाराज ने हल से खींच की मूसल से ठोक दिया वो भी समाप्त हो गया रामजी और दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा लक्ष्मणा को सामने स्वयंवर में अपहरण किया जाम्बोती नंदन साम्ब ने जाम्बोती के पुत्र जामबोन जी के दौहित सांब उसका अपहरण कर लिया महाराज उसने चारों तरफ से युद्ध करके साम को बंदी बना लिया नारद जी महाराज जाकर के भगवान कृष्ण से कहे और कृष्ण जी तो उग्रसे जी ने आज्ञा दी मारो मारो बलराम जी ने कहा मैं जाकर समझाता हूं बलराम जी और उद्धव आए उद्धव जी से संदेश भेजा दुर्योधन ने कहा कि अब जूता भी सर पर चढ़ने लग गया बलराम कृष्ण जूते हैं ये हमारे सर पर चढ़ने लगे हमारी बेटी से ब्या करेगा आज भगवान श्री बलराम जी ने कहा अक्षा अभी जूता सर पर चढ़ेगा और मानक एक तरफ से शुरू कर रहा हूं हस्तिनापुर गंगा किनारे हैं तो तुम्हारे उसको जो खींचना शुरू किया आज भी कह रहा है सर आज आ, आज खींचना शुरू किया राम जी और जब खींचना शुरू किया सब कबड़ाए और आखिर केवल राम जी के चरणों में गिर पड़े व्राहीमाम त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो और ऐसे थोड़ा लक्ष्मण को लेके आए सलक्ष्मणम पुरस्कृत्य सांबम प्रांजल प्रभु राम राम अखिलाधार प्रभावम न विदाम मूढ़ा नाम न ना कुबुद्धि नाम क्षण तुम अरहस्य इस प्रकार से लक्ष्मण का ब्याह सामने से हो गया और सबको लेकर के यहाँ पर आगे गए नारद जी महाराज ने ठाकुर की गृहचर्या का दर्शन किया एक बात नारद जी के मन में आया कि अपनी पत्नियां हैं महाराज एक से तो दुनिया परेशान हो जाती है ये इतनों को कैसे संभालते हो? तो नारद जी महाराज चले और जब गए तो भगवान रुक्मिणी के पास थे भगवान उठे उठकर के रुक्मिणी के सहित उनका चरण धोया और खूब स्वागत किया क्या महाराज आप पसंद तो नहीं आप कैसे पधारे यहां से नारद जी चलकर के दूसरी जगह पहुंचे तो वहां पर ये क्या है कि ठाकुर जी पौत्र लेकर के गोद में और उसको खिलाए रहे बड़े ठाठ के साथ है। वहां से दूसरे जगह गए तो वहाँ देखते क्या है कि राम जी ये ठाकुर स्नान करने के लिए तैयार है और पानी रखा हुआ है तो अब नहाने जा रहे हैं और दूसरे जगह गए तो वहाँ क्या देखा कि पांच ब्राह्मण बैठे हुए हैं और ठाकुर बीच बैठे हुए हैं और स्वाहा स्वाहा हो रहा है यज्ञ हो रहा है।, है और एक जगह गए देखे क्या कि की ब्राह्मणों की पंक्ति बैठी हुई है और ठाकुर सबको भोजन करा रहे हैं एक जगह गए तो देखा क्या जब ठाकुर समझा उपासना करने जा रहे हैं इस प्रकार से विभिन्न जहां जहां गए ठाकुर जी ने उठ करके आइए महाराज जी आइए आइए स्वास्थ्य ये नहीं कि अभी तो आप मिलकर आए जहां जहां गए वहां वहां कृष्ण ने यहां पर यहां पर प्रणाम किया तो वहां निकलना वहां गए ऐसे करते आप तो बहुत दिनों की बात मेरे महाराज अभी मेरे प्यार रुक्मिणी क्या हाँ भी मिल के आ रहे और बाबा क्या पहुंचे आप तो बहुत दिनों की बात पन्हा महाराज और फिर जामोती के यहां गई तो क्या भाई आपके दर्शन तो आज कई दिनों पर हो गए तो नारायद जी ने देखा कि जितने महल हैं उतने ही कृष्ण हैं इसलिए अगर इतना स्वरूप धारण करना हो तब भगवान कृष्ण के चरित्र का एक टीका करो और अगर इतने रूप धारण नहीं कर सकते तो भगवान के चरित्र की टिप्पणी करने का कोई अधिकार आपको नहीं अरे जितने महल हैं जितनी रानियां हैं उतने सू कृष्ण है राम जी इसके बाद जलासंध ने बड़े बड़े राजाओं को अपने अधिकार भी कर रखा अधिकार और सारे हजारों हजार राजा महाराज खून के आंसू बहा रहे थे परतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे उन लोगों ने चिट्ठी लिखी भगवान कृष्ण कि महाराज हम लोग पराधीन हैं, हमको तो छुड़ाओ हमारा कल्याण वो चिट्ठी लेके आए थे तो फिर नारद जी महाराज पहुंच गए कि हमारा जुष्ठ जी राजसूय यज्ञ कर रहे हैं आपको बुलाया अब भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा चलते हैं नारद जी अब सभा में मतभेद हो गया एक ने कहा पहले जरा समझिए यहां जाना चाहिए छुड़ाने खेली और एक ने कहा नहीं मतभेद हो गया अब इस मतभेद होने के बाद अब क्या हो तो एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी राय सब मान लिया थी वो थी उद्धव जी महाराज उद्धव जी महाराज से, से पूछा गया कि तो उद्धव जी महाराज क्या हो तो उद्धव भक्त की इच्छा वही होती है जो ठाकुर की इच्छा होती होती लेकिन उद्धव जी ने उसको नीति के साथ प्रस्तुत किया कि देखो राजस्व एक होगा ही नहीं तब तक जब तक तो कहीं पे दुश्मन रह जाएगा तो जरासंध को जीतने के लिए जाना तो पड़ेगा और अभी हम लोग चलेंगे तो जरासंध शायद हमें जीता जाए वो तो बड़ा बलवान है वो भीम से ही हारेगा अभी उनसे मिले और उनकी राय लेकर के दिग्विजय करने के लिए जब लोग चलेंगे तो उस समय कृष्ण भगवान भी पांडवों को साथ में लेकर के वहां चले जाएंगे और इस प्रकार भी जरा शब्द तो बाढ़ मेरी लाइटी अब सब ने कहा वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा वाह वाह वाह शब्द तो सब अच्छा ही नहीं तो उर्दू का शब्द है अरे नहीं भाई वा वाह भी शब्द अच्छा है वाह वाह मेरे पहुंच गए पहुंच गए बहुत अच्छी बात वाहन से वाह बन गए अरे वाह बनता है तो वाह क्यों नहीं बनेगा वाह तो वह से वाह तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे सब बड़े तारीफ करने लग गए अब भगवान कृष्ण जो है राजस्व यज्ञ में पहुंचे और राजस्व यज्ञ में पहुंच करके अब वहां खूब प्रेम से लोग मिले और मिलने के बाद भगवान अपने नियम के अनुसार जैसा निर्धारित हुआ था उद्धव उद्धव का उसके अनुसार भगवान भीमड़ अर्जुन को साथ में लेकर के चले और साथ में लेकर के जलाशन के पास आए ब्राह्मण बने घंटा बजाया राजा बाहर निकले कौन आया है अर्थी भगवान कृष्ण ने कहा हम आए हैं महाराजा आपसे मांगने के, आप के लिए क्या आप क्या मांगेंगे क्या चाहते हैं क्या हम तुमसे युद्ध चाहते हो युद्धत् राजे इंद्र क्यों तो बड़े अच्छे ब्राह्मण है तुम युद्ध चाहते हो तो क्या हमारा परिचय भी सुन लो हम तुम्हारे पुराने दुश्मन कृष्ण और असौ वृखोदरक ये भीम और इनका भाई है अर्जुन हम लोग आपसी युद्ध के लिए आए मल युद्ध के लिए एकांत एकांत उसने कहा तुमसे हम क्या युद्ध करेंगे तुम तो मेरे सामने हार गए थे भाग गए थे तो बरगे से मैं युद्ध नहीं करूंगा पर अपने मामा के हत्या हो तुमसे मुझे युद्ध नहीं अर्जुन बच्चा है मुझसे युद्ध लड़ नहीं सकता हाँ भीम है भीम से युद्ध होना शुरू हुआ सत्ताईस दिन तक घर घोर युद्ध अंत में भीम ने भगवान कृष्ण की ओर दे रहा था, था, था, था ये मरेगा नहीं ये हमसे मरेगा नहीं मुझे खा खा माल खाते खाते थक गया मैं माल खाते खाते थक गया अब उससे मरेगा नहीं है। भगवान कृष्ण ने धीरे से एक तृण लिया उसको यह कर अब तो भीम महार बुद्धिमान बहुत थे हो पहवान ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता लेकिन भीम दोनों थे एक बहन को भी रखा पीछे और एक पैर उठाया और महाराज ये होकर चीख के फेंक यही उसकी मौत का रहस्य था वो तो जरा संघ था जब पैदा हुआ दो थे। तो दो टुकड़ में उसको तो फेंक दिया गया एक जरा जरा थी उसने आकर के जोड़ दिया जोड़ दिया तो ठीक हो गया इसलिए जरासंध जरा के द्वारा संदीप की जरासंध महाराज चीर के बेच दिया जरासंध मर गया अब श्री ठाकुर जी पहुंचते हैं के पास हम हाँ, राजाओं को कारागार से विमुक्त कर दिया सब राजा कारागार से विमुक्त होकर के भगवान कृष्ण की बड़ी स्तुति किया राजाओं ने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेष आशय गोविंदाय नमो नमः ये राजाओं की स्थिति राजाओं ने स्तुति किया भगवान सबको खबर जाए थी ना सबका बाल बनवाया सब कुछ स्नान कराया उतर लगवाया तेल लगवाया हैं? और सब कुछ करके खूब बढ़िया भेंट दी सामग्री दी सबको अपने अपने राज्य में मिला कर दिया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए कृष्ण जी महाराज ने जब भगवान को देखा और सुना कि जरासंध भरा गया हैं? और बहुत सा धर्मी उधर से आया जलाशंघ का लड़का सहदेव भी आया है अब महाराज युद स्थिर के जो तो आंखों से आंसू बहे बहते चले जाएं आनंद कला मुंशन प्रेम ना नोवाचित मुंचन नो कुछ बोल नहीं पाए आंखों से आंसू बहते रहे अब इसके बाद जज्वर आरंभ होने जा रहा है अब इस यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा होगी अब इस अग्र पूजा का जो तो प्रसंग है वो उत्तर क्षेत्र में उत्तर सत्र श्री सीतारामायण दिव्य तस् जनकात्म नमोस्ुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्ंद्राकम गणेभ्य निगमकृत गलितुक मुखादमृतद्रवस व्रतभागवृत रसमुरु रसीता भुता श्रीवृंदवृ श्रीसीताचंद्र श्री द्वाराधिकेश भगवा जरासंध के बध की कथा सुनकर के भगवान की कृपा का अनुभव किया श्री युधिष्ठ जी महाराज और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े कंठ गदगद हो गया प्रेम से कुछ बोलने में असमर्थ भगवान की कृपा का जो अनुभव होता है तो वाणी गदगद हो जाती है आंखों से असुवर्षण होता है और शक्ति स्तंभित हो जाती है तो कि चार क्रियाएं एक साथ होती हैं भगवान की कृपा का अनुभव अनुभव कहने का मतलब कि कृपा तो हरी है कृपा तो सतत हो रही है लेकिन अनुभव कभी कभी हो पाता है तो भगवान की कृपा का अनुभव जब भगवदीय कृपा होती है तभी होता है भगवदीय कृपा के बिना पवित्र मन नहीं होता और पवित्र मन के बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता ये सिद्धांत और जब भगवत कृपा का अनुभव अरे भैया सांसारिक व्यक्ति की कृपा का जब अनुभव हो जाता है तो आंखें बरस पड़ती हैं और ठाकुर की कृपा का जब अनुभव होगा तब तो वाचा परिरहण हो जाएगा और अस्त्र बिंदु छलकने लग जाएंगे कंठ आर्द्र हो जाएगा निशम धर्म राजस्त केशवे कलाम मुंचन प्रेमणानुवाच किंचन राजस्व यज्ञ अवारंभ होने वाला है युष्ठ जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा कि जो त्रैलोक की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं महान लोग हैं महत्तम लोग हैं ब्रह्मा श्रीशंकर श्री इंद्र ऐसे लोग भी आपकी आज्ञा को सर्वप्रधारण करके करते हैं और वह सर्वेश्वर परमात्मा आप हम लोगों के सामने बैठकर करके आप ये कहते हो कि हमें आज्ञा दी ये आपका माया चरित्र है मानव चरित्र है स्वामी अब हमको आज्ञा दें यज्ञ कैसे करें किन किन लोगों को बुलावें ठाकुर ने आज्ञा ठाकुर की राय से बुलाए गए लोग कृष्णानुमोदिता पार्थ अगर जीवन में ठाकुर की आज्ञा से काम करोगे तो सफल होगे ठाकुर की आज्ञा क्या है राम जी स्मृति स्मृति मवईवाग्य वेद और स्मृतियां ये ठाकुर की आज्ञा है इनके अनुसार अगर काम करोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। कृष्णा कृष्णानुमोदित पार्थ ब्राह्मण अन ब्रह्मवादिन ब्रह्मवेदता ब्राह्मण बुलाए गए उनके नाम हैं। है कृष्णद्वीपाइन द्यास बुलाए गए महर्षि भरद्वाज बुलाए गए सुमंतु गौतम असिक बुलाए गए वशिष्ठ चिवन कर्ण आये मैत्रेय कवश त्रिथि भी पधारे विश्वामित्र बामदेव सुमति जयमुनी क्रतूभि यज्ञ में दीक्षित होने के लिए आए पहल पराशर गर्ग वैशंपायन अथर्वा कश्य भौम्य श्री परशुराम भार्गव आसूरी होत मधुचंदा वीरशेल अथकृतव्रण ये सब के सब बड़े पूर्वक आहूत किए गए इसके अतिरिक्त श्री द्रोणाचार्य ग्रीष्म पितामह कृपाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि सौभाई विदुर जी जिनकी बुद्धि हमेशा भगवान में ही लगी रहती है ये सब बुलाये गए, गए। पूर्वक ब्राह्मण आए क्षत्रिय आए वैश्य आए शूद्र आए ये सब यज्ञ देखने के लिए आए सबका राजा ने विधिवत स्वागत किया है सत्कार किया है और जिनकी जरूरत सब्जी उनको यज्ञ में दीक्षित अब यज्ञ के आरंभ में अग्र पूजा किसकी हो एक प्रश्न अब सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, थे किसी ने कहा इनकी पूजा हो किसी ने कहा इनकी पूजा हो बात निश्चित पहुंच नहीं सकी नाद्य रक्षक अनिल कांत्याग एक मती में नहीं हुआ उसी समय खड़े होकर के सहदेवस्तदा प्रवीण श्री सहदेव का भाषण आ ये सहदेव नकुल सहदेव नहीं है ये सहदेव नकुल वाले है, नहीं है अरे पांडव नहीं हैं। ये हैं जरासंध के पुत्र ये बात भारतीय इनका बड़ा महत्व है वैष्णव समाज में जरासंध पुत्र सहदेव का बहुत महत्व है जिसके पिता को अभी अभी ठाकुर बार मरवा के आए हैं जिसके पिता को अभी अभी ठाकुर बढ़वा के आए हैं भगवान के अग्र पूजा का प्रस्ताव कोई करें ये साधारण बात नहीं है इससे बढ़कर के ठाकुर की विजय और कुछ हो ही नहीं सकती कि तो जिस जरासंध का पुत्र अभी अभी आप उसका वक्त सुन चुके और उनके पुत्र सहदेव जी ठाकुर की अग्र पूजा का प्रस्ताव करते गौड़िया संप्रदाय के महात्मा लोग ऐसा मानते हैं और अच्छी लगती है कि श्री बीर राघवाचार्य महाराज रामानु संप्रदाय के उन्होंने भी इस को कुछ अंशों तक स्वीकार किया है कि बल्लवाचार्य महाराज ने भी एकादश स्वीकार किया है इसको पूरा पूरा नहीं जब वो जय और विजय को श्राप हुआ भगवान ने कहा हम चार जन्म धारण करेंगे तो सनकादिकों ने कहा कि हमारे साथ कोई न कोई रहेगा आपके और उनके बीच में योग करा गया कोई न कोई रहेगा तो कभी सनक आ गए कभी सरंदन आ गए कभी सनातन आ गए इस तरह से कोई न कोई ने आता रहा जब हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यपु बने जय और विजय जो तो प्रहलाद के रूप में सरकार दिया जाए जब रावण और कुंभकर्ण बने तो सरकार विभूषण के रूप में आए हमेशा विद्रोही तत्व रहा है परिवार एक है परिवार एक है लेकिन मती भिन्न है हिरंग्या क्षीरअली कश्यप का ही परिवार है प्रहलाद रावण और कुंभकर्ण का ही परिवार है भीषण और शिशुपाल और दंत ही की ही जाति है सहदेव जी वही समाज सहदेव जी भी सनक सनाधि है सरकारों में सहदेव जी महाराजा है और ये सहदेव जैसे हिरण्यकश्यप के मारने में श्री प्रहलाद कारण रावण के मारने में श्री विभीषण कारण बने ठीक उसी प्रकार शिशुपाल के मरने में शिशुपाली रावण है शिशुपाल के मरने में श्री सहदेव कारण बन रहे सहदेव जी ने कहा अग्र पूजा ठाकुर की होनी चाहिए अरहति ये अच्युत श्रैष्ठ्यम भगवान सात्वताम पति अच्ता श्रेष्ठ श्रैष्ठ्यम अरहति ये अच्युत जो है वही श्रेष्ठता के योग्य है अग्रपूजा के योग्य जो अच्युत होता है वो पूजा के योग्य नहीं है जो अच्युत है वही पूजा के योग्य अच्युत का मतलब जिसके जीवन में खलन नहीं अचुत का मतलब जो अपनी प्रतिज्ञा से कभी हटता नहीं है उसका नाम है अच्युत अच्छ। अच्छुत का मतलब जो जिसकी दृष्टि अपने भक्तों से कभी अलग नहीं होती है उसका नाम है अच्युत यह अचुत का भाव है जो अपने भक्तों से कभी अलग न हो जो अपने भक्तों से कभी अपनी दृष्टि को अलग कर न सके जो अपने भक्तों के कल्याण से कभी अपने मन को अलग कर न सके उसका नाम है अच्छुता अच्चुत। अच्छुता अच्छुता शैष्ठम अर्त श्रेष्ठता के योग्य तो भगवान अच्छे ऐस व ही देवता यही परम देवता है देश काल धनादय देश काल धन आदि सब इन्हीं में समझे थे इस प्रकार उन्होंने प्रस्ताव किया तस्मात कृष्णाय महते दीयता पर इसलिए भगवान कृष्ण को ही अगर पूजा मिलनी चाहिए अग्र पूजा की वही अधिकारी नहीं अगर आप ये कहो कि हम भी अधिकारी हैं हम भी अधिकारी हैं हम भी हैं हम भी हैं है। या इंद्र की करो या कुशाख्य बराकी ब्रह्मा की करो या शिवशंकर की करो या विष्णु की करो तो याद रखना आप सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी श्री कृष्ण की पूजा में सबकी कामनाएं पूर्ण होंगी और अन्य किसी की पूजा में केवल उसकी कामना पूर्ण होगी जो प्रस्ताव करेगा और सब अपूर्ण रहेगा तो कृष्ण की पूजा में शक्ति कामना कैसी पूर्ण होगी इस तरह से पूर्ण होगी तो हो कि एवं चेत सर्वभूता आत्मनशारहणम भवेंगे यदि भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तो समस्त प्राणियों का पूजन अपने आप को सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय अनन्य दर्शनी देय शांताय पूर्णाय तस्यान क्षता इतवा सहृदेवभूत तूषण सहदेव जी चुकाया कह अब सहदेव जी का विश्लेषण कर हैं सहदेव जी कौन है कृष्णानुभाव तो कृष्णानुभावित ये कृष्ण के अनुभाव की जानने वाली अनुभाव का मतलब होता है प्रभाव कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले देखो कृष्ण के प्रभाव को जानना साधारण बात नहीं एक बच्चा एक बच्चा और वह बालक जो बड़े क्रूर पिता का पुत्र रहा हो और कृष्ण के अनुभाव को जान गया तो कैसे जान गया के जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं उन संस्कारों से जान गए वो इस जन्म से नहीं जाने कृष्णानुभावित ये सब शब्द ऐसे हैं जो सरस का पोषण कर रहे हैं जो मन आपसे में सरस इसका पोषण कर रहे हैं जो मन आपसे आरंभ में का कृष्णानुभावित ये कृष्ण के अनुभाव को जानने वाले हैं राम जी कृष्णानुभावित कहने का भाव क्या है ये कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के हैं नहीं कृष्णार्पित प्राण जो कि जो कृष्णानुभावित होगा वह किसी और का हो ही नहीं, नहीं सकता उमाराव स्वभाव जी जाना ताई भजन ती भावना अनुभाव प्रभाव स्वभाव जिसने ठाकुर का जाल लिया वो ठाकुर का रहेगा किसी और का नहीं रहेगा आप दुनिया के तभी तक हो जब तक ठाकुर के कर्मरस का आपने आस्वादन नहीं कर जब ठाकुर की माया का ठाकुर की दया का ठाकुर की कृपा का ठाकुर की करुणा का ठाकुर की भक्त परवशता का ठाकुर के भक्त वात्सल्य का ठाकुर के शौशील्य का ठाकुर के वात्सल्य की माधुर्य का जब आप अनुभव कर लोगे तो निश्चित है कि आप राम के अतिरिक्त किसी और के नहीं बनोगे राम की ही बनोगे कृष्णानुभाव तो कृष्णानुभाव को जानने वाले किसरी ऋण का भगवान का पूजन होना चाहिए सहदेव की वाणी में इतना दम था सहदेव की वाणी में इतना आकर्षण था सहदेव की वाणी में इतनी सत्यता थी चारों तरफ से आवाज आने लगी साधु साधु साध बहुत अच्छी बहुत अच्छी एकदम ठीक एकदम ठीक एक, एक, एक, एक आवाज चारों तरफ से उठने लगी महाराज चारों तरफ से तछुत्वा सर्वे साधु साध द्विती अब महाराज मिले नहीं बिलम नहीं श्री द्रौपदी योगी महाराज ने भगवान कृष्णचंद्र के मंगल में पूजन का उपक्रम किया समरहयत ऋषिकेशम ऋषिकेश की पूजा की ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी ऋषि ऋषिकारणम माने ऋषि पर इंद्रिया इंद्रियों के स्वामी हो कहते ऋषि के सारांश कहने का कि युतिष्ठिर जी महाराज ने श्री द्रौपदी महारानी ने अपनी समस्त इंद्रियों को ठाकुर को भेंट कर दिया अपने समस्त इंद्रियों की वृत्ति को ठाकुर के चरणों में चढ़ा दिए क्योंकि तुम ऋषि के हो स्वामी इनके सच्चे स्वामी तुम तुम्हें ऋषि ऋषिकेशम अब पूजा कैसे किया प्रीका बहुत प्रसन्न हो गई बहुत प्रसन्न होती और प्रणय बिहू वाला प्रणय में बिहुवल होकर किया एक एक चीज चढ़ावें एक ही चीज का पूजन भेंट सामग्री अर्पण करें और आंखों से आंसू भर के चली जाए इसका नाम तीन तह प्रणय विहू वाला राम जी ठाकुर को सूखी पूजा पसंद हो मेरी बात सुनना मेरे राम जी को सूखी पूजा पसंद नहीं तो कह मारा सूखी नहीं होगी उसमें चंदन होगा तो तेसर होगी बढ़िया पंचामृत तो होगा स्वासित होगा स्नान का जो जल होगा पाद्य का होगा अर्घ्य का होगा आचमन का होगा वो भी बढ़िया स्वासित होगा सूखी नहीं होगी अरे कहें इसलिए तो ये तो तुम रूखे है तो तुम ठाकुर पसंद कर ये तो तुम तो महाराज जमुना जी का सरलू जी का गंगा जी का जल लाओ अल्लाह करके जाड़ा के महीना में ठंडा ठंडा और गर्मी के महीना में गरम गरम उससे स्नान करा दो ठाकुर कहेंगे बहुत अच्छा लेकिन साथ साथ उस जल के आपके आंखों के आंसू भी होने चाहिए आंखों के आंसू से ही पूजन का समान तरल होता है और जब तक आंख के आंसू समुच्छरित नहीं है तब तक आप प्रणय विहल नहीं है प्रणय बेहवलता का मतलब है कि आंखों से आंसू समुच्छलित हो रहे हैं और रामजी ये आंसू को जितना ठाकुर प्यार करता है तो उतना किसी चीज को नहीं प्यार करता मेरी बात सोलह हारे सत्य समझना इसको भावुकता में समझना कल्पना में समझना और मेरी मेरी अपनी जो काल्पनिक मस्तिष्क की उपज है उसको मत समझना कि तथ्य बड़े बड़े संत महात्मा देते हैं आसुभाव आसुभाव लेकिन ये निगोड़ी आंसु आती कबीरा हंसना दूर कर कबीरा हंसना दूर कर रोने से करती को रोने से मिलता है रोने से मम गुण गुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बरीरा काम आदि मद दम जाती तात निर बस मेहतात प्रीत प्रणय विभुव स्थिति महाराज ने जो ठाकुर का पूजन किया वो प्रणय होते किया भगवान के मंगल में पादार बिंदु को जब प्रक्षाड़ित किया गया तो वह जल उठाकर के मस्तिष्क ध्यान किया अकेले ने सभारी सानुजात्य सकुटुंबो वह मुदार तो श्री युतिष्ठिप्री महाराज के मन में, में पहले ही से था कि ठाकुर की अग्र पूजा करें तो ठाकुर के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र मंगाकर पहले से वासो भी पीत कौश राम जी हम लोग कभी बहुत प्रेमी के हा भागवत पहने गए जब जिंदगी में अब तो हम कहीं जाते नहीं ठाकुर कहें कहीं जाने का मौका नहीं लगा अब तो कहीं जाते नहीं जब जाते थे तो किसी क्या यहां भागवत कहने के लिए गए या रामायण कहने के लिए गए तो रामजी वो बढ़िया से बढ़िया वस्त्र द्वार छह महीना पहले से संयुक्त हाँ। कि जब महाराज जी आवेंगे ये वस्त्र बैठे देखो बैठे हुए इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह बैठे हुए ऐसे कैसा करने वाले जो हमारे यहां 40-40 वर्ष की पीढ़ी यहां बैठी ऐसे रखे हम सोचते हैं जब मेरे ऐसे तुच्छ के लिए नीच के लिए जो किसी को प्यार कर सकता नहीं प्यार दे सकता नहीं है? किसी का कल्याण कर सकता नहीं अपना कल्याण कर नहीं सकता उसके जब उसको लोग जब इतना प्यार करते हैं तो ठाकुर को लोग कितना प्यार करवाना ये पीत कौशेय वासस जो है ये ठाकुर के लिए महाराज निश्चित दे पता नहीं कैसे किस तरह से मरवा के पहले से लगा ये कभी मरवाया वासो भी पीत कौशे ही भूषण बढ़िया बढ़िया आभूषण भागुद्धी परवाद करते और साधारण आभूषण नहीं है महाराज अगर हाथ का बाजू बंद है अंगद जिसको बोलते हैं हाथ का अंगद है इसमें लड़िया है महाराज लड़िया है तो एक हीरे की लड़ी है एक नीलम की लड़ी है एक पन्ने की लड़ी है महाराज इस प्रकार से लड़ियां है, और बीच में बनिया ये नवरत्न का उसमें वो लगा हुआ है बीच में अभी ऐसा ऐसा सुंदर महामूल्यवान आभूषण ठाकुर जी जी की बरवा के रखा अरहित अरहित्वा अब जो मैंने कहा उसको देखो आप ग्रंथ मैंने ग्रंथ नहीं देखा था मैं पहले कह गया अब उसको ग्रंथ भी अरहित महाराज अगर सच्चे हृदय से कथा कहोगे न तो ग्रंथ क्या है ग्रंथ स्वयं बता देगा इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं होगा अरहित्वा कथम अश्रुपूर्ण क्षों में आंसू गई नाशक नाशकत समवेक्षितु सब श्रृंगार करके ठाकुर का दर्शन करना चाहती थी, लेकिन ठाकुर का दर्शन नहीं कर पाई देश जी क्यों कि आंखों में भरे थे आंसू आंसू के कारण ठाकुर दिखाई राम जी आंसू के कारण ठाकुर का दर्शन बंद हो जाए और गदगद कंठ के कारण ठाकुर की स्थिति बंद हो जाए इससे बढ़ के दर्शन है न इससे बढ़ती स्थिति मेरे मतलब इस बात को फिर समझ अरे आंखों में आंसू आ गए इतने भर गए कि ठाकुर का दर्शन होना बंद हो गया इससे बढ़कर की दर्शन कुछ नहीं आपने बहुत बड़ा दर्शन कर दिया और कंझ गदगद हो गया हृदय भर आया आवाज मुख से निकली नहीं आप स्तुति नहीं कर सके इससे बढ़ के स्थिति को नहीं हो सके ये स्तुति है और ये है दर्शन दर्शन और स्थिति इस चीज है आप दर्शन कर न सकें इसका नाम दर्शन आप स्थिति कर न सकें इसका नाम स्तुति इस और ठाकुर को ऐसी ही स्थिति बस ठाकुर कहते हैं मैं शब्द से प्रसन्न नहीं होता हूं हम तो तुम्हारे भाव से प्रसन्न होते हैं और भाव से निकला हुआ शब्द जो है वो हमको प्रकट कर देता है नाशकमेक्षित सभाजितम वीक्ष सर्वे प्राजल जना अब तो महाराज चारों तरफ से आवाज आने लगी चारों तरफ से जिधर से देखो हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे ऐसी आवाज आने लगी आवाज जय हो जय हो ऐसी आवाज चारों तरफ से आने लगी महाराज नमो जयती नी मुस्तम और निपेतु पुष्प विष्ठ आज युधिष्ठिर की जन्म जन्म की साधना पूर्ण होगी। गई युधिष्ठिर के अंतरंग की अभिलाषा थी कि ठाकुर का अग्र पूजन हो मेरे मन में, में तो एक बार भाव आया था तो भागवत की कथा कह रहा था मैं कहीं प्रमाण नहीं मिला इसलिए मैं कहता भी नहीं, कह सकता भी नहीं। अभी भी मेरे दावे से कह रहा हूं लेकिन मेरे मन का दावा है कि राजस्व यज्ञ हुआ है ठाकुर की अग्र पूजा को ये जो युधिष्ठिर का आयोजन कितना है मेरे मन ने एक बार शंका थी। कि थी। थी। की कि युधिष्ठिर ऐसा भक्त जिसमें दो भुजाएं जिनकी विजय और अच्छी थी ऐसे युधिष्ठिर के मन में राजस्व यज्ञ की भावना आई राजस्व यज्ञ जो तो अभिवाद जो तक है महाराज ठाकुर ने परीक्षा ली अपने भाइयों मेरे रघुनंदन रामचंद्र ने अपने भाइयों की परीक्षा ली जब राजस्व यज्ञ करे तो भरत जी महाराज के खड़े हो गए स्वामी ये जब भी तो अभिमान को दोसन करता है कि मैं सब के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया आपके तो सब अपने हैं ही आपको राजस्व यज्ञ करनी की क्या जरूरत है मैंने समाधान कर दिया मैं संतुष्ट मेरे मन में ठाकुर जी घुस करके और उसका समाधान अच्छी बना के देख रहे ये युधिष्ठिर का अभिमान इससे नहीं बढ़ा जुधिष्ठिर अभिमान बढ़ाने के लिए इसको किए भी नहीं जुधिष्ठिर की हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरे कृष्ण की पूजा हो और दुनिया जय हो जय हो नमो नमो इसलिए युधिष्ठिर ने राजसूय जुधिष्ठिर ने राजसूय करके ठाकुर का सम्मान करना चाह अपना अभिमान बढ़ाना नहीं भक्त सम्मान ठाकुर का चाहता है अपना अपमान कराते हम क्या करते हैं हमारी संख्य नीच पति पावर करते क्या है ठाकुर का अपमान होता है हम बोलते हैं हम क्यों नहीं बोलते कि हमको लोग क्या कहेंगे ठाकुर का अपमान भले हो जाए हमारा सम्मान बना रहे ये हमारे ऐसे नीचे के लोगों का हृदय लेकिन जो भक्त हृदय वो कहता है मुझको काट डालो मार डालो लेकिन मेरे ठाकुर का अपमान मेरे सामने बता मेरे ठाकुर का सम्मान करो मेरे राम के किसका सम्मान करो मेरे राम जी की इज्जत करो मुझे मटिया मेज कर दो मुझे कोई परवाह नहीं मुझे कोई ये प्रेम का लक्षण है ये भक्ति का लक्षण है।, है चारों तरफ कृष्ण की जयगाथा हो रही है था हो रही है भगवान कृष्ण के पवित्र मंगल में यश का गार हो रहा है और सब सुन रहे हैं लेकिन एक नहीं सुन पाया उसको क्रोध आ गया उसको क्रोध क्यों आया उसको क्रोध आया क्यों भगवान कृष्ण से उसकी दुश्मनी नहीं थी एक बात और सुन रहा ये जो शिशुपाल है ना इसको भगवान कृष्ण से कोई दुश्मनी नहीं है भगवान कृष्ण ने कोई उसका अनहित किया भी नहीं तो ये क्रोध आया क्यों भगवान शुक्र ने ऐसा सुंदर वर्णन किया है इसको क्रोध आया क्यों इसका क्रोध पैदा हुआ कहां से जड़ खोजो इसका क्रोध कहां से आया तो कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यू कृष्ण के गुण के वर्णन की द्वारा एक कल पैदा हुआ राम जी जब लोगों ने कृष्ण के गुण का वर्णन करना शुरू किया और इसने कान से सुना तो इसके मन में पैदा हो गया कृष्ण गुण, गुण।, गुण।, गुण। वर्णन जात उठ के खड़ा हो गया बहुत कठोर कहने लग गया क्या करो इस जानते ही सुन बहुत कठोर कहने लग गया और उस कठोर को सुन करके महाराष्ट्र कुछ लोग उसके पक्ष में हो गए और विपक्ष में उसके ज्यादा लोग रहे श्री विष्णु जी महाराज की गदाएं उठ गई अर्जुन महाराज का हाथ गांधी पर चला गया निकुल सहदेव का ज्ञान पर चला गया भगवान कृष्ण सब सत्तरो नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं चुप रहो और एकदम ठाकुर ने स्मरण किया ठाकुर के हाथ में चक्र भगवान आए और चक्र भगवान को आज्ञा दी इसका काम राम जी जय श्री आराम करते बस इतना कहना था कि चक्र महाराज ने उसको समाप्त कर दिया है? उसके कंठ का चिंतन कर दिया तावत उत्थाय भगवान स्वा निवार्य स्वयं ऋषा खोध से सबको माना गया है चुप्रभु क्या करते बट स्वाय स्वयं ऋषा अस्थिरा शुरांत चक्रेण जहारा पत और शिषुपाल के शरीर से तेज निकला और तेज ठाकुर के चरणों में आ गए कानून एक जय विजय का अंतिम जीवन था अब पुनः यहां से उठे और अपने जय विजय था। के रूप में भंसवाई आए ठाकुर के दरबार में नृत्य पार्षद के रूप में आ गए इनका सुधार क्रम से हुआ पहले गई थी पहले हिरण्याक हिरण दैत्य रुआ दैत्य से थोड़ा और नीचे झुके और सुधार हुआ तो ये राक्षस बने लेकिन महर्षि की संतान राक्षस बने और सुधार हुआ अब ये मानव बन गए ये शिशुपाल ही रावण था शिशुपाल ही इर्द कश्यप था अब मानव बन गए और मानव बन करके, महाराज भगवान कृष्ण के सामने जैसी परिस्थिति जीती वो परिस्थिति न भगवान राम के सामने थी और मैं नृषिंग और हिरण्याक्ष के सामने भगवान कृष्ण के सामने बड़ी विषम परिस्थिति थी चने में गेहूं मिल जाए बड़ा आसान है अलग कर दो चना अलग हो जाए गेहूं अलग हो जाए क्यों तो भगवान राम के सामने चना और गेहूं था रावण अलग था उसका देश था। इसकी अलग उसकी जाति अलग उसका वर्ग अलग उसकी संस्कृति अलग समझना उसको अलग करके मार्मी में क्या कुछ नहीं है? लेकिन महाराज दूध और पानी को अलग करना बहुत मुश्किल है जो मैं क्या बात नहीं पहली क्या बात नहीं चना और गेहूं को अलग करना तो आसान लेकिन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 अरे कहां तक कहें है? एक दूसरे की बुआ का मौसी का लड़का है, है? श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है शिशुपाल और श्री कृष्ण की बुआ का ही लड़का है दंडवक तो अब इतनी एकता है अब इस एकता में तो कैसे भगवान कृष्ण ने अपने पुल कविनाश कहा ऐसा सत्याराश तो कहीं हुआ ही नहीं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 कई नाम देने के पहले ठाकुर ने भेजा नहीं हमारी ठाकुर की तरह की कोई हो नहीं सकता अच्छी कृपाल सुकृतज्ञ कृपा आई थी सकुचित तो सकृत प्रणाम किए थे मेरे रामजी की तरह की कोई हो नहीं सकता विदा करने के पहले मेरे रामजी इंद्र से कहते हे इंद्र मुझे वरदान कर तो। यही शब्द है कि मैं कह रहा मैं वाल्मीकि के आधार पर था चरित्र तो कह रहा हूं मिंद्र हमें बरदान दे स्वामी आज्ञा है हमको बरदान ये दे दो कि राम रावण संग्राम में अपने जान को हथेली पर लेकर के लड़ने वाले मेरे वीरबारर बालू तो दुनिया के चेहरे जिस कोने में चले जाए सूखा का सूखा रहे अकाल का अकाल रहे बीमारी की बीमारी रहे लेकिन मेरे इन वीरों को कभी पीने के लिए जल की और खाने के लिए फल की कमी नहीं मेरी प्रार्थना है ये मुझे वर दीजिए मेरे कहा ऐसे ही हो बोलिए मिया जी हाँ तो मैं कह रहा था एक भी नहीं बना और यहां कोई नहीं बचा यहां कोई नहीं बचा चतुपंचावशेषिता चार पांच बचे सब मर गए यह बात है? कि अगर दूध में जल मिल गया सीरा दूध में जहर मिल गया है अगर दूध में जहर मिल गया है तो एक यही उपाय है कि उस मटके को पटक दू फूक जाए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 शिशुपाल आया सुधार होगा तुमसे दैत्य दैत्य से राक्षस राक्षस से मनुष्य है और मनुष्य से फिर देवता बने ये सुधार ये देखिए ये है ये है शिव भागवत देखते देखते भगवान कृष्ण में उनकी ज्योति प्रवीलीन हो गई राजव नाम का राजा था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 इसके बाद दंतभक्त चला शिशुपाल का बड़ा मित्र था महाराज ये दंतभक्त कुंभकर्ण का होता है दंतमत चला लड़ने के लिए जब दंतम चला दिसके दिसके तो इसकी इसकी चाल में देखो लेकिन कुंभकर्ण आ रहा है या आ रहा है हिरण्यक्ष शिशुपाल हिरण्याक्ष कुंभकर्ण और दंतभक्त इनकी एक चाल और हिरण्यकश्यप रावण और शिशुपाल एक चाल ये मैं आपको सूत्र दे रहा हूं तो खोजिएगा अगर हिरिंगा चलेगा तो सेना वेरा कुछ नहीं अकेला चला गला नहीं कर अकेला चला रहा है और कुंभकर्ण चला वो तो भी अकेले चला चल कैसा है कुंभकर्ण ने रंगा चला दुर्ग तजी से नंगा और जब वक्त चलता है तो पदाती संकुद्धा एक पदा संक्रुद्ध गदा पाणी प्रकंपयन पदभ्या महाराज महासत्वो व्यदृश्यत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 विष्णुरातेन संपृष्ट भगवान्दरायणी वासुदेवी भगवती निमग्न हृदय ब्रवीत विष्णुरातेन संपृष्ट विष्णुरात ने पूछा ब्रह्मदात ब्रम्दात ने कहा क्या जोड़ा है ये ऐसा जोड़ा मिलना मुश्किल है ब्रह्मदात और विष्णुरा एक विष्णु रात है और एक ब्रह्मरात है सुखदेव जी ब्रह्म रात है क्यों ये ब्रह्म रात रात मैंने रात मने दिया हुआ रात रात दत्ता प्रदत्ता किसने दिया इनको के ब्रह्मणा ब्रह्मणा रात ब्रह्म रात ब्रह्म ने दिया ब्रह्मणा पर ब्रह्म श्री कृष्णे नर्भाष्कास्य मुनये दसता परब्रह्म परमात्मा आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र ने गर्भ से निकाल करके व्यास को दे दिया इसलिए ब्रह्मराज हो याद है आया तो बताया था किया था सुखदेव जी कहे मैं नहीं आऊंगा क्यों क्योंकि मुझे माया लग जाएगी आप मुझे आप माया के चक्कर में डाल लोगे व्यास ने कहा कि बेटा आजा माया के चक्कर में नहीं पड़ेगा जब माया तो अभी दिखा रहे हो बेटा कह रहे हो बेटा कह रहे हो माया तो नहीं दिखा रहे हमारे साधु लोग बेटा उठा नहीं कहते जल्दी किसी ये हमारे ऐसे जिनके संस्कार बिगड़े हैं भले कह दें है।, है ना लेकिन जो साधु हैं वो बेटा नहीं कहते राम जी सुनो साथ। बेटा बेटी कह सर हमारे साथ बेटा बेटी नहीं कहते हमारे समाज हमारे संप्रदाय में साधु बेटा बेटी कभी नहीं कहते बच्चा बच्ची रक्त ऐसे ऐसे ऐसे कह राम जी ये सुनो तो हमारे ऐसे कुछ वैष्णव जिनका संस्कार बिगड़ा हुआ है पहले का वो कहते उनकी बात छोड़ हमारी बात को प्रमाणमुक्त मानना अच्छे संत जो है हमारे यहाँ के बेटा बेटी नहीं कहते गणेश राम जी सुनो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 यहां पर खड़ा रहे अब मुझे आश्वासन दे कि निकलो मेरी माया नहीं व्यापत होगी तब मैं निकल सकता हूं ठाकुर आगे खड़े हो गए मैं ठाकुर कहते आओ शुक आओ आओ मैं खड़ा हूं तुमको माया नहीं व्यापती देवी हे सागुर भई मम माया दुरे मामेव ये प्रवचन थे माया एतां तरम आ जाओ आय इसलिए ब्रह्मनाथ है ब्रह्मणा श्रीकृष्ण चंद्रेण परमात्म दत्ता राता दत्ता प्रदत्ता कस्म मुन व्यास आय इसलिए ब्रह्मनाथ है यह ब्रह्म रात भक्तों के ऊपर रीझ जाए तो ब्रह्म भगवंतम परमात्मान आनंददम श्री कृष्णचंद्रम ददाती थी ब्रह्मराता। अगर दी जाए तो कृष्णचंद्र को दे दें उनका नाम ब्रह्मराता। अगर दी जाए तो कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र रस सुधा समाज स्वागत करा दे Allah, Allah, उनका नाम ब्रह्मराता। ब्रह्म बने ठाकुर का चरित्र ही ब्रह्म है ठाकुर के चरित्र का सभा स्वागत कराते हैं ये तावता ये ब्रह्म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 कैसी इसका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यह है कि जब कथा कहना शुरू करेगा तो कथा तो पहले मन में आएगी और जब मन में आई तो दूबा तो पहले वाणी तो बाद दिन की तो वासुदेवे तो भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत डूब गए कौन श्री शुक भगवान डूब गए किसमें डूब गए वासुदेवी भगवती निमग्न हृदय शरीर से नहीं डूबे मन से डूबे निमग्न हृदय अब्रवीप बोले श्री शुक अच्छा सुन लू मैं तुमको कथा सुना और सारी कथा सुखदेव जी के मन में ना छा हृदय और ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं कि हृदय डूबा हुआ है सरा बोर है प्रेम से भीगा हुआ है क्या जो सुन क्या सुना हुआ है कृष्ण सियासी सखा कश्चित एक कृष्ण का सखा इस बिता सखा है सखा मैने एक का नाम लेने के साथ जब दूसरे का नाम अपने आप आया जो उसका नाम सखा है ये श्री राम लक्ष्मण सखा है नर और नारायण ये कौन है ये सखा है ये सखा है काम और क्रोध ये सखा है ये सब तो सखा है कृष्ण और सुदामा ये सखा है सुदामा कृष्ण सखा समाना ख्याति ये असह में जिसकी आख्या हो है? समान जिसकी ख्याति हो और बराबर जिसकी आख्या हो उसको बोलते हैं है? कृष्ण सियासी सखा कश्चित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 इंद्रिय के सब अर्थों में विरक्त था खाने में विरक्त पीने में विरक्त देखने में विरक्त सोने में विरक्त उठने में विरक्त इंद्रिय के जितने अर्थ सब में विरक्त विरक्त इंद्रियार्थ येसु प्रशांतात्मा जीते इंद्रिया प्रशांता देखो ये तीन शब्द हैं ये तीनों का बड़ा जोड़ा है एक के बिना एक रह नहीं सकता ब्रह्मवितम विरक्त इंद्रियार्थ येसु प्रशांतात्मा ये तीनों का जो है अगर तीनों में एक भी नहीं रहेगा तो दूसरा खंडित हो जाएगा ये तीनों रहेंगे तो साथ ही साथ रहेंगे नहीं तो एक को नहीं रहेगा इसमें एक भी नहीं है तो समझ लो वो दोनों भी नहीं है भोग समझे प्रशांतात्मा अविरक्त इंद्रियार्थ ये आगे व्याख्या उसी रूचियों व्याख्या जितेन्द्रिय पन्नीन वर्तमान जो ठाकुर की इच्छा से मिल जाए उसी से गुजारा कर ले विरक्त नहीं था गृहस्थ था गृहाश्रमी पत्नी भी बिचारी वैसी थी संत लोग कहते हैं उसका नाम सुशीला था अति भी सुशीला था तस् भारिया कुचैन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 पूजा उजा के समय सूची विद्युत वस्त्र न पहना जाए तो अच्छा है हम रोक नहीं रहे हैं आपको ठंडी होने लगे लेकिन अगर न पहना जाए तो मेरे नाम कोशिश करते हैं कि न पहने तो अगर न पहना जाए तो अच्छा है सूची विद्युत वस्त्र का भोजन में भजन में निषेधियों ने निषेध किया आज भी पुराने लोग मिलेंगे भोजन करने बैठेंगे तो कपड़ा उतार देंगे देखा, देखा देखा देखो हमारे साथी उधर सामने बैठे रोज भोजन करते हैं देखो सब सब संतों की दृष्टि उधर चली गई इस जा माख का ठंड ठंड जा रहा है मैं यू कर लेंगे वो बैठ जाएगी तो ये सूची वित्त वस्त्र जो है उसका भोजन भजन में निषि है ना तो वस्त्र फट जाता था तो यहां से लेके यहां से लेकर उसमें गांठ डाल देते थे आप इस तरह से लग जाकर सम्मे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 वहां से प्रसाद ग्रहण किया जब चलने लगी एक व्यक्ति ने पूछा आपके पति कुछ करते नहीं सुनावा पत्नी श्री सुशीला जी ने कहा कि मेरे पति मेरे पति बहुत कुछ करते हैं कि आपके पति क्या करते हैं आपके गरीबी तो बनी रहती है कि गरीबी तो ठाकुर जी का प्रसाद है ऐसे हमारे पति भजन है हमारे पति सब कुछ ले अच्छा अगर सब कुछ करते हैं एक काम और कर दें तो कल्याण हो जाए क्या उनके एक मित्र हैं और बहुत धनी है राजा महाराजा उनके पास चले जाएं तो उनका कल्याण हो जाए दरिद्रता दूर सुशीला ने कहा हमारे पति किसी से मांगते नहीं हमारे पति अयाचित पानी है मेरे पति मांगते ही तो क्या वो ऐसे हैं तुम्हारे पति के मित्र जो बगैर बांगे सबको देते हैं उनके दरबार में मांगने की जरूरत नहीं है बगैर बांगे दे क्या हमारे पति अपनी गरीबी का प्रदर्शन करने वहां नहीं जाएंगे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 झर में बह जाऊंग स्मृति जिस दिन न रहेगी उस दिन मैं न रहूंगा कृष्ण तो मेरे सर्वस्व है कृष्ण तो मेरे सब कुछ पत्नी विघोर हो उठी धन्य हो स्वामी धन्य है तुम्हारा मित्र प्रेम धन्य है तुम्हारा हार्द्र स्नेह धन्य है तुम्हारा भगवत भाव धन्य है तुम्हारी भगवत भक्ति स्वामी बोल सकते सुशील क्या कहना चाहू एक बार सिर्फ एक बार मेरी प्रार्थना मान के आप द्वार का बना एक मेरे स्वामी एक सुधाम मैं अपनी दीनता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगी स्वामी हम सब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 चारों मुठ्ठी जो चार हिस्से में और एक चैलखंड में बांध दिया गया एक फटा गला वस्त्र था चिथड़ा उसमें बांध दिया ही तो था नवीन वस्त्र शरीर में नहीं था नवीन वस्त्र घर में नहीं था चिथड़े में बांध दिए चिथड़े में बद गया चार मिस्ट्रिक चावल सुदाखी चले श्री सुदा के चले रामजी ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षा श्रीय पति ब्रह्मण्य शरण्य भगवान्तु दर्श इसलिए अयम ही पराभ गांधीजी मैंने कहां से अयम हि परो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन सचिव मनसा गमनाय मति दधे अप्यस्तुपान किंचि गृह कल्याणी दीहता याचित्वा चतुरो मुस्टीन विप्राण व्यक्ति मैंने कहा था अलग से है एक घर से नहीं है याचित्वा विप्राण चार ब्राह्मणों के घर से मांगा है याचित्वा विप्राण चतुरा मुस्टिंग पृथक तंदुलान चार घरों से मांगा अच्छंड तान् तान वधवा उपाय सताय उपायनम् सतान आदाय सतान आदाय सतान आदा विप्राज्य प्रजय द्वारकांकिन द्वारका के लिए चल पड़े बंदर सुदामापुरी से द्वारका दूर है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 मुझे कृष्ण दर्शन कैसे होगा मुझे कृष्ण दर्शन कैसे होगा मुझे कृष्ण दर्शन कैसे होगा एकमात्र यही चिंता सुदामा के मन में है और कोई चिंता है ही नहीं कि कृष्ण दर्शन मुझे कैसे होगा भगवान कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया योग माया मेरा मित्र आ रहा है मेरा प्राण आ रहा है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 वैसी ही जमीन वैसे ही पेड़ वैसे कुआर वैसे, वैसे सब कुछ वैसी घास सब कुछ द्वारिका के एकदम करीब बना दो मेरे महल के पास जो आज नियम है आइए बहस बन की तैयार है कि मेरे भक्त को आराम से फूल की तरह उठा लो इस जगह ला करके सुना बाजी प्रातः काल उठते हैं अपनी छिद्र संयुक्त लुटिया को उठाते हैं नित्य कृत्य से निवृत्त होते हैं संध्या वंदन करते हैं संध्या वंदन करने के बाद पूछा कभी भैया द्वारका कितनी गुरु कैसे पागल है ये तो द्वारका ही है क्या कहते हो भैया मुझे बुढ़े को धोखा मिल दो अरे बाबा धोखा नहीं दे रहा हूं द्वारका है आप द्वारका में ही खड़े हैं सहसा विश्वास है विश्वा भैया हाँ बाबा ठीक द्वारका में ही तो खड़े कहा जाना चाहते हैं द्वारका में किससे मिलना चाहते हैं कि मैं अपने मित्र से मिलना तुम्हारे मित्र का नाम क्या है कहां रहते हैं कुछ ठिकाना बताओ क्यों मेरे मित्र का नाम श्रीकृष्ण है मेरी मित्र का नाम कृष्ण अब महाराज सुनने वाले ने कहा श्रीकृष्ण तुम्हारी मित्र है कहा कृष्ण हमारी मित्र है हमारे साथ पढ़े हुए अच्छा बाबा चलो हम महल में पहुंचा दिया द्वारिका के रहने वाले बड़ी सरल थी सुशील थी भगवान की भक्त थी ले जाकर के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 किसी ने रोका नहीं किसी ने टोका नहीं एक ब्राह्मण के रोकने से यह विजय को तीन अवतार धारण करना पड़ा अभी मैं सुनाग कहा रावण हिरण्याक्ष क्षीरण्य कश्यप रावण को मकर शिषा दंत भक्त के रूप में आना पड़ा है एक ब्राह्मण के रोकने का यह परिणाम होता है महाराज एक ब्राह्मण के रोकने का परिणाम ठाकुर को रोकर के लक्ष्मण का परित्याग करना सुदामा रोके गए हैं हमेशा सुधी नहीं सुन परमात्मा के दरबार में ब्राह्मण रोका नहीं जाता है महाराज कृष्ण कहां हैं सुदामा बड़ी भावभरी भाषा में पूछते हैं प्रहरी हटते जाते हैं रास्ता मिलता जाता है और एक एकदम सुदामा वहां पहुंचे जहां प्रिया पर्यंत पर ठाकुर किसी ने पूछा नहीं किसी ने समाचार नहीं दिया तम बिलो क्या चितो दूरात प्रिया परियंकमा स्थित दूर से देखा प्रिया पर्यंत पर बैठे देखा तो भयो तीर् पाप संवाहन कर रही है सत्य भामा बिजन बुला रही है जाम मोती जी चमर बुला रही है कोई हाथ का संवाहन कर रही है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 लेकिन ब्राह्मण का प्रवेश तो सर्वत्र ही इसलिए ना आ गए स्पष्ट है यहां प्रसंग से स्पष्ट है कि तम भी क्या चितो दूरा प्रिया पर्यंकमास्थित सहसो था सहसा उत्थाएड़े तो इसका मतलब मालूम नहीं अगर किसी ने बताता तो सहसा सबूढ़ अगर कोई बताता करके आकर खड़ो युद्ध दुर्बल एक बतावत आपन नाम सुदामा अगर किसी ने बताया तो सासा भी होता तो सहसा नहीं होता सहसा है ठाकुर को किसी ने बताया नहीं सुदामा को किसी ने रोका नहीं सुदामा की रास्ता प्रदर्शन किया सबने सुदामा पहुंची ठाकुर ने देखा साहसो अचानक उठे दौरभ्याम पर्यग्रहीन मुदा बाहरों में आके लिया लपेट लिया महाराज लपेट लिया लपेट लिया एकदम लपेट लिया अपना गंदा बेटा भी लोगों से नहीं लपेटा जाता महाराज पत्नी से नहीं ग्रह को साफ करो लेने का मन करेगा गैस को साफ तो करो बोलो नैसा बोलता गैस को साफ करो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 व्यवहारत नहीं मुदा सख्यु प्रिय प्रशे अंग संगातिवृत राम जी अपने सखा अपने प्यारे अपने ब्रमर्सी मित्र के अंग संग से अतिनिर्वृत हो गए अति हो गए अतिनिर्वृत है मरे निर्वृतम अतिक्रांता अतिनिर्वृता अन्य निर्वृत्त को जो अतिक्रांत कर जाए उसका नाम है अति निर्वृत्त भाव ठाकुर आनंद स्वरूप है ठाकुर आनंद स्वरूप है आनंद की महोदय ही है उस आनंद की महोदी में सुदामारूपी चंद्र के उदय हो जाने से ही लहरें आने लग गईं यही है अतिनिर्म्रता अतिनिर्मता हिमबहरा कहने का भाव कि प्रिया पर्यंक पर बैठकर के प्रिया के वाणी का आस्वादन कर रहे थे निर्वृत्त थे निर्वृत्त नहीं आनंदित निर्वृत थी और सुदामा को देखकर कि वह आनंद भी अतिक्रांत हो गया अब अति विद्वान हो गए सख्यु प्रिय से भी प्रशे अंग प्रसन्न हो गए प्रसन्न हो गए प्रीत संतुष्ट हो गए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 भगवती जनक मंदिर नहीं है क्या कहा वो भी छोड़ो सब बता दिए और कोई समाचार बताओ कहे मारा मैं रावण कहां गया तो उसने मुझको बांधने की आज्ञा मारने की आज्ञा अरे कहीं वो छोड़ो तो, तो तुम बच के चले आए कोई और समाचार बताओ ठाकुर जो सुनना चाहते हो वो नहीं आ रहा कोई और समाचार सुनो तो कह महाराज मैं खोजता खोजता थक गया तो बिल्कुल विवश हो गया कि मैं क्या करूं हां कर फिर क्या हुआ फिर कैसे तुमको समाचार मिला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 और जब से प्रेरित करके आए हैं तब से एक एक क्षण एक एक पल मेरा सुदामा कब आएगा मेरा सुदामा कब आएगा मेरा सुदामा कब आएगा yeah. और आज सुदामा को देखा तो प्रीता संतुष्ट संतुष्ट मेरा सुनामा आगरा प्रीता बेमुंचन अब बिंदून बड़े बड़े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 ये शब्द हैं भगवान लोकपाव दिमपत दिव्यगंधे न दिव्य चंदन महाराज दिव्य चंदन का भाव कहने का क्या है महाराज अष्टगंध मिला हुआ महमा महमा महक रहा है बढ़िया कपूर मिला हुआ है केसर कस्तूरी मिली हुई है और तो ऐसा दिव्य चंदन और अस्तित्व इसलिए हुआ कि ठाकुर की मंगल में हाथों में आ गया इसके और व्यलिम्पत दिव्यगंधे न चंदना गुरुकुमकमयी ही धूप जलाई गई धूप ये बास की लकड़ी नहीं हो बास की जो अगरबत्ती आती है ये कोई अच्छा तो नहीं काम है बास बांस की अगरबत्ती इसकी जला से बहुत पुण्य नहीं मिलता ये नुकसान भी करता है ना महाराज धूप बनाई जाए बढ़िया धूप बनाई जाए और उसकी आत्मा धूप बनाकर के उसकी आत्मा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 संतों को दिया करो ला करके समझे ना? ये मैं कोई हंसने की बात नहीं कह रहा हूँ सही बात कह रहा हूं कि जिनके बेचारे के पास घर नहीं विवाह नहीं कोई साधन नहीं है तो उनको लाकर के दिए करो मह थोड़ा सा धूप लेंगे और आप खुद ही अगरबत्ती करोगे तो भी क्या करोगे तो बढ़िया धूप बनाओ बढ़िया धूप बनाओ धूप भी मित्रम प्रदीपा प्रदीपा बढ़िया दीपा एक दी से आप चीरें हो रही है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 अरे वाणी कैसी स्वागत यानी स्वागत में वाणी का प्रयोग किया उन्होंने किसको कुचैम बलिम शामम बिजम धमन संतम देवी आहा बलिहार देवी परियचरत साक्षात चावरप बेजरे कुछ इसकी वस्त्र गंदे हैं फटे हैं गूथ के पहने हुए हैं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 देखने में दर्शन करने में फर्क यार देखें नहीं क्या है ऐसा नहीं चले हम भी अपने जीवन को कृतार्थ कर लें कृष्ण प्रिया है सब सबकी सब आ गई महाराज चारों तरफ से घेर की घड़ी हो गई अंत पूर्जनों दृष्ट कृष्ण नामन कीर्तिना अवधूतम सभाजी इस अवधूत को इतना सम्मान दिया कि नितम पुण्य अवधूत न भिक्षुणा क्षुणा अवधूतेन किम पुण्यं कृत है श्रिया ही लोके गर्धवेन च यो त्रिलोक गुरु श्रीनिवासन संभृता पर्यंकस्था श्रिया हित्वा पर्यंकस्थ प्रिया को छोड़ दिया बताओ और दौड़े और दौड़ करके अपने बड़े भाई की तरह से मिले उसको परिसक्को ग्रजो यथा चारों तरफ